महाभारत आदि पर्व सततमो सप्तशाधिकम्याय राजा पांडुके द्वारा मृगरूपधारी मुनि का वध तथा तो उनसे साप की प्राप्ति जन्मेजय उवाच उच कथितोराष्ट्राण संभव उत्तम अमनुष्यो मनुष्याण भवता ब्रह्मवादीना जन्मेजय ने कहा भगवान आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों के जन्म का उत्तम प्रसंग सुनाया है जो महर्षि व्यास की कृपा से संभव हुआ था आप ब्रह्मवादी हैं आपने यद्यपि यह मनुष्यों के जन्म का वृत्तांत बताया है तथापि यह दूसरे मनुष्यों में कभी नहीं देखा गया नामध्येन चाप्य साम कथ्यमान भागस पांडवा नाम चीर्त ब्रह्म पुत्रों के पृथक पृथक नाम भी जो आपने कहे हैं वे मैंने अच्छी तरह सुन लिए अब पांडवों के जन्म का वर्णन कीजिए तेहि सर्वे महात्मा देवराज पराक्रमाह कई वंशावतर देवभागा देव वे सब महात्मा पांडव देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे आपने ही अंशावतरण के प्रसंग में उन्हें देवताओं का अंश बताया था जननम सर्व सम्पायन की वैश्वायन जी वे ऐसे पराक्रम कर दिखाते थे जो मनुष्यों की शक्ति के परे है अतः मैं उनके जन्म संबंधी वृत्तांत को संपूर्णता से सुनना चाहता हूँ कृपा करके कहिए वै सम्पायल चरण मृग यूथ पम वायन जी बोले जन्मे जय एक समय राजा पांडु मृगों और सर्पों से सेवित विशाल वन में विचर रहे थे उन्होंने मृगों के एक यूथ को देखा जो मृग के साथ मैथुन कर रहा था ततस्ताम च मृगम तम च रुक्म पुख सुप्रिभी निर्भिभेद सरय तीक्षण पाण्डु पंचभिरा उसे देखते ही राजा पांडु ने, पांडु ने पांच सुंदर एवं सुनहरे पंखों से युक्त तीखे तथा शीघ्र गावी बाणों द्वारा उस मृग और मृग को भी बींद डाला सच राजन च राजन महातेजा ऋषिपुत्रस्तपोतन भार्या जास तेजस्वी मृग रूपेण संगत राजन उस मृग के रूप में एक महातेजस्वी तपोधन ऋषि पुत्र थे जो अपनी मृगी रूप धारिणी पत्नी के साथ तेजस्वी मृग बनकर समागम कर, कर रहे थे संसक्तश थ मृग्या मानुषी मिर्यन गिर छपति वे उस से सटे हुए हुए ही मनुष्यों बोली बोलते भर में पृथ्वी पर गिर पड़े उनके इंद्रियां व्याकुल हो गई और वे विलाप करने लगे मृग उच काम मन्हु परिता ही बुद्धिया विरहिता वर्जयंति न संसारे पापे स्वीरता ग्रसते प्रज्ञा प्रज्ञा तु ग्रसते विधि विधि पर न प्रतिपद्य मृग ने कहा राजन जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरे हुए बुद्धि बुद्धिशून्य तथा पापों में संलग्न रहने वाले हैं वे भी ऐसे क्रूरता पूर्ण कर्म को त्याग देते हैं बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रसती अर्थात नहीं लांग सकती प्रारब्ध ही बुद्धि को अपना ग्रास बना लेता है अर्थात भ्रष्ट कर देता है प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले पदार्थों को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान पाता शस्वत धर्मात्मना मुख्य कुल जा भारत काल लोभा कथम ते चलितामति भारत सदा धर्म में मन लगाने वाले क्षत्रियों के प्रधान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है तो भी काम और लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्धि धर्म से कैसे विचलित हुई पांडुवाचन शत्रु वृत्ति सा मृगा स्मिता राग नमा मोहा तम गर् तुम मरह पांड बोले शत्रुओं के वध में राजाओं की जैसी वृत्ति बताई गई है वैसी ही मृगों के वध में भी मानी गई है अतः मृग तुम्हें मोहबस मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए अच्छद माच चा मृगाष्यते सर्मो राज तद्धि तम किम करते प्रगट या अप्रगट रूप में मृगों का वध हमारे लिए अभीष्ट है वह राजाओं के लिए धर्म है फिर तुम उसकी निंदा कैसे करते हो अगस्त्य सत्रीन चकारा मृगया ऋषि आरण्यादेवभ्यो मृगा प्रेषन महावनी प्रमाण दृष्टे कथमअस्मा विगर्हते अगस्त युष्माको वध महर्षि अगस्त्यक सत्र में दीक्षित थे तब उन्होंने भी मृगिया की थी सभी देवताओं के हित के लिए उन्होंने सत्र में विघ्न करने वाले पशुओं को महान वन में खदेड़ दिया था अगस्त ऋषि के उक्त हिंसा क्रम के अनुसार मुझे क्षत्रिय के लिए तो तुम्हारा वध करना ही उचित है मैं प्रमाण सिद्ध धर्म के अनुकूल बर्ताव करता हूँ तो भी तुम क्यों मेरी निंदा करते हो मृगवाच न ऋपुण समुदेश मृग ने कहा मनुष्य अपने शत्रुओं पर भी विशेषत जब वे संकट काल में हो बाण नहीं छोड़ते उपयुक्त अवसर अर्थात संग्राम आदि में ही शत्रुओं के वध की प्रशंसा की जाती है पांडुरवाच वा जो प्रमत्तम अप्रमत्तम विवृत्तम घ्रंथित उपाजयी मृग मृगे पांडु बोले मृग राजा लोग नाना प्रकार के तीक्षण उपायों द्वारा बलपूर्वक खुले आम मृग का वध करते हैं चाहे वह सावधान हो या असावधान फिर तुम मेरी निंदा क्यों करते हो वाच मृगवाच नृग ने कहा राजन मैं अपने मारे जाने के कारण इस बात के लिए तुम्हारी निंदा नहीं करता कि तुम मृगों को मारते हो मुझे तो इतना ही कहना है कि तुम्हें दया भाव का आश्रय लेकर मेरे मैथुन कर्म में निवृत्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी सर्वभूत हिते काले सर्वभूते स्थित तथा कोश विद्वान मृगम भंडनम मैथुनम भने जो संपूर्ण भूतों के लिए हितकर और अभीष्ट है उस समय में वन के भीतर मैथुन करने वाले किसी मृग को कौन विवेकशील पुरुष मार सकता है आश्याम मृग्याम च राजेंद्र हर्षा मैथुन माचरम पुरुषार्थ फलम करफली कृतम राजेंद्र मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने कामरूपी पुरुषार्थ को सफल करने के लिए इस मृग के साथ मैथुन कर रहा था किंतु तुमने इसे निष्फल कर दिया पौर्वाण महाराज तेजा अक्लिष्ट कर्माण वंशे जात कौरव्य नानूपमद महाराज क्लेशरहित कर्म करने वाले वंशियों के कुल में जन्म लेकर तुमने जो यह कार्य किया है यह तुम्हारे अनुरूप नहीं है नृषं कर्म सुमहत सर्वोक विगर्त अस्वर्गम अय्यम चाप्य धर्मेष्ट भारत भारत अत्यंत कठोरता पूर्ण कर्म संपूर्ण लोकों में निंदित है वह स्वर्ग और यश को हानि पहुँचाने वाला है इसके सिवा वह महान पाप कृत्य है स्त्री भोग शास्त्र धर्म तत्व नारम संकाश कर्म स्वर्ग में दृशम देवतुल्य महाराज तुम स्त्री भोगों के विशेषज्ञ तथा शास्त्री धर्म एवं अर्थ के तत्व को जानने वाले हो तुम्हें ऐसा नरक प्रद पाप कर्म नहीं करना चाहिए था कया अनुसंथ करता पार्थिव श्रेष्ठ त्रिवर्ग परिवर्जिता निप सिरोमे तुम्हारा कर्तव्य तो यह है कि धर्म अर्थ और काम से हीन जो पापाचारी मनुष्य कठोरता कर पूर्ण कर्म करने वाले हों उन्हें दंड दो किं कृतम ते नरश्रेष्ठ मा मिहागस घृता मुनिमूल फलाहार मृगवेशधरम नृप वसमण्यु निपरायण तैय हिंसो यस्मा तस्माभ्याम सफे नरश्रेष्ठ मैं तो फल मूल का आहार करने वाला एक मुनि हो और मृग का रूप धारण करके श्रम दम के पालन में तत्पर हो सदा जंगलों में ही निवास करता हूँ मुझ निरपराध को मारकर यहाँ तुमने क्या लाभ उठाया तुमने मेरी हत्या की है इसलिए बदले में मैं तुम्हें साप देता हूँ जयो नृसंकर्ता अवशं काम मोहितम जीवितांत करो भाव एवम एवा गे शक तुमने मैथुन धर्म में आसक्त दो स्त्री पुरुषों का निष्ठुरतापूर्वक बध किया है तुम आज अजितेंद्रिय एवं काम से मोहित हो अथवा अच्छा इसी प्रकार मैथुन में आसक्त होने पर जीवन का अंत करने वाली मृत्यु निश्चय ही तुम पर आक्रमण करेगी अहम ही किसा भावित मुदिह व्यपत्र मनुष्याण मृग्या मैथुन माँचरम मृगो भूत्वा मृग साधम चरा गहने वरे न तो भविष्यतः मेरा नाम किमदम है मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूँ अतः मनुष्यों में मानव शरीर से यह काम करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा था इसीलिए मृग बनकर अपने मृगी के साथ मैथुन कर रहा था मैं प्राय इसी रूप में मृगों के साथ घने वन में विचरता रहता हूँ तुम्हें मुझे मारने से ब्रह्म तो नहीं लगेगी क्योंकि तुम यह बात नहीं जानते थे कि यह मुनि है मृगरूप धरम हवा माम काम मोहित अश्य तो फल मूढ़ी दृढ़ में परंतु जब मैं मृग रूप धारण करके काम से मोहित था उस अवस्था में तुमने अत्यंत क्रूरता के साथ मुझे मारा है अतः तो मूढ़ तुम्हें अपने इस कर्म का ऐसा ही फल अवश्य मिलेगा प्रयास संवास प्राप्य काम विमोहित तमप्यश्याम अवस्थायाम प्रेतलोक गि तुम भी जब काम से सर्वथा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे तब इस मेरी अवस्था में ही हम लोग सिधारोगे अंत काले संवास जया गंता कांतया प्रेतराजपुरभूत भक्तिया मतिमता श्रेष्ठ से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज अंतकाल आने पर तुम जिस प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे वही समस्त प्राणियों के लिए दुर्गम यमलोक में जाने पर भक्ति भाव से तुम्हारा अनुसरण करेगी वर्तमान सुखे दुखम यहाँ प्राप्त स्वया तथा ताम चाप्त दुःख अभ्यागमेश मैं सुख में मग्न था तथापि तुमने जिस प्रकार मुझे दुख में डाल दिया उसी प्रकार तुम भी जब प्रेसी पत्नी के सहयोग सुख का अनुभव करोगे उसी समय तुम्हारे ऊपर दुख टूट पड़ेगा व समुआव दुखार्थो जीविता सृग पाण्डु दुखार्थ समत वैशम पाय जी कहते हैं यो कहकर वे मृग रूपधारी मुड़ी अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उनका देहांत हो गया तथा राजा पांडु भी क्षण भर में दुख से आतुर हो उठे ये श्री महाभारत आदि परभड़ी संभव परभड़ी पांडु मृग शापे सप्तशा अधिक इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु को मृग का साप नामक एक सौ सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ